शांति शांति ज्ञान के इस प्रसंग में वेद ने किस बात को धर्म कहा है या धर्म को वेद ने किस तरह से परिभाषित किया है कौन सी बात वेद की दृष्टि में धर्म है और कौन सी बात अधर्म है इस पर हम विचार कर रहे हैं हमारे विचार का आधार वैसे तो समग्र वेद ही धर्म का आधार है अर्थात जो भी करने में श्रेष्ठ कार्य है जिसको वेद ने बताया है वो सब धर्म में सम्मिलित है वर्तमान में हम ऋग्वेद के अंतिम सूक्त इसका नाम संगठन सूक्त है उसके मंत्रों पर विचार कर रहे हैं ऋषि दयानंद ने वेदोक्त धर्म प्रकाश में बहुत सारे वेद मंत्रों की चर्चा की है उपनिषद के प्रसंगों की चर्चा की है वहीं पर इस मंत्र इस सूक्त के तीन मंत्रों को सबसे प्राथमिक रूप से वर्णित किया है अर्थात धर्म की परिभाषा के रूप में यदि हम वेद के कथन को उद्धृत करना चाहें ये बताना चाहें कि भाई वेद धर्म किसे कहता है तो हम इन मंत्रों को उद्धृत करते हैं कर सकते हैं हमने पिछली चर्चा में देखा कि वेद ने कहा कि यदि आप धार्मिक होना चाहते हो तो सुख पाना चाहते हो तो आपको ये ये काम करने होंगे अर्थात धर्म मार्ग है सुख का और प्रयोजन है उद्देश्य है सुख तो मनुष्य को जैसे जिस रास्ते से चलकर जिस काम को करके सुख मिलता हो उसे धर्म समझना चाहिए और हमारे ऋषियों ने जिन कामों को करने से सुख मिलता है ऐसे काम करने के लिए निर्देश किया है ऐसे काम हमको बताए हैं तो ऐसे कामों की सूची ऐसा निर्देश उसको हम धर्म कहते हैं वो मार्ग जिससे चलकर हम सुखी हो सकते हैं तो हमने पीछे इस मंत्र की चर्चा करते हुए देखा था संगच्व संवद ध्वम संबो मनांसी जानता अथर्ववेद के सहृदय सामंस्य वाले सूक्त में परिवार के धर्म की चर्चा थी परिवार में कैसा आचरण करने से परिवार एक और सुखी रह सकता है यहां पर सामाजिक धर्म की चर्चा है अर्थात एक, एक समाज को कैसा आचरण करना चाहिए जिससे कि वो समाज सुखी और एक रह सकता तो हमने इस मंत्र में देखा कि तीन बातें समाज के सदस्यों के बीच में होनी चाहिए संवद ध्वम संगच्व संबो मनांशी जानता मंत्र ने कहा कि जो चीज सबसे सामने दिखाई देती है क्रिया इसलिए मंत्र में पहले क्रिया का उल्लेख हो गया संगच उससे जो सूक्ष्म क्रिया है वो उल्लेख हुआ संवद और उसका जो तीसरा अप्रत्यक्ष जो रूप है वो है संभो मनांसी जानता मूल की दृष्टि से मन है वाणी है कर्म है प्रकाश की दृष्टि से सामने पता होने की दृष्टि से कर्म है वाणी है मन है तो ये तीनों चीजें हमारे जीवन में समाज को ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक है मन सबके पास है वाणी सबके पास है सभी लोग कर्म करते हैं सभी कर्म कर सकते हैं तो ये काम मनुष्य अपने लिए उपयोग में लेता है वो अपने लिए अपने मन में सोचता है वो अपने लिए वाणी से बोलता है और अपने लिए वो मनुष्य कर्म करता है ये तीन ही चीज मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और तीनों के उपयोग से मनुष्य अपने को लाभ पहुंचाता है अपने को सुख पहुंचाता है ये तीनों सब अपना अपना करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है सबको लाभ और सुख की प्राप्ति होनी चाहिए अंतर क्या होता है कि जब मेरे मन में और दूसरे के मन में भेद आ जाता है तब अधर्म का प्रभाव उत्पन्न होता है एक घटना उल्लेखनीय रहेगी सभी घरों में प्रारंभ में परिवार इकट्ठे ही रहते हैं और वो परिवार जब इकट्ठे रहते हैं तो बहुत देर तक इकट्ठे रहने में दो तरह की असुविधा होती है एक तो संख्या अधिक होने से व्यवस्था की कमी हो जाती है और दूसरा मन में अंतर आने से एक दूसरे के प्रति सद्भाव कम हो जाता है विश्वास कम हो जाता है इसलिए ऐसी परिस्थिति में उन व्यक्तियों का साथ रहना कठिन होता है एक घटना का वर्णन किया गया हुआ था कि एक परिवार साथ साथ रहता था माता पिता के साथ बच्चे भी रहते थे कालांतर में माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो दो युवा भाई रह गए और दोनों का परिवार रह गया दोनों साथ रहते थे साथ व्यापार करते थे घर बड़ा अच्छा चल रहा था सुख से चल रहा था एक दूसरे के साथ बड़ा सहयोग से चल रहा था एक दिन दुकान पर बैठे हुए दोनों भाई बात कर रहे थे और भागते हुए बच्चे दुकान में आए तो दुकान में फल रखे थे आम का समय था आम रखे हुए थे तो बच्चों ने मांगा तो भाई ने देना शुरू किया बड़े भाई ने देना शुरू प्रारंभ किया बड़े भाई सबको दे रहे थे बच्चे तो फल लेकर चले गए लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा भैया अलग होना है बड़े भाई को एकदम आश्चर्य हुआ वो चौंक गए बोले भैया क्या बात हो गई बोले नहीं अब तो अपने को अलग होना ही चाहिए बोले हमारा तो बहुत अच्छा परिवार चल रहा है मेरी पत्नियों में भी एका है हाँ, हम दोनों भाइयों में तो है ही बच्चे भी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं एक दूसरे से स्नेह करते हैं फिर हमको ऐसी कौन सी बात आ गई कि हमें इतना जल्दी अलग होने की सोचना पड़ा उसने कहा कि वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ यदि आप चाहते हैं और वो बात ये है कि जब बच्चे आपसे फल मांगने के लिए आए और आपने उन्हें फल दिए तो जिस क्रम से वो आए थे उस क्रम से आप दे देते तो कोई भी बात नहीं थी कोई ध्यान देने लायक बात ही नहीं थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया आपने मेरे बच्चों को तो दिया लेकिन आपके बच्चे का नंबर आया तो आपने क्रम को बदल दिया छांट करके जो अच्छा था वो दिया और मेरे बच्चे को जो सामान्य था वो दे दिया तो ये घटना ये बताती है कि आपके मन में दुराव है आपके मन में मेरा और तेरा है जब हमारे मन में मेरा तेरा का भाव आ गया अपने पराये का भाव आ गया तो फिर साथ रहना अच्छा भी नहीं है और संभव भी नहीं है बड़ा भाई कुछ भी नहीं बोल सका और दोनों बड़े प्रेम से अलग हो गए इसलिए वेद कहता है समवो मनांशी जानता जब तक मन एक नहीं होंगे एक दूसरे का सुख एक दूसरे का दुख नहीं हम बनेंगे तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकते धार्मिक नहीं हो सकते हम वाणी से एक दूसरे के प्रति सम इकट्ठा हो करके हम यदि जिसे हम अपना मानते हैं उसके साथ तीन परिस्थितियां हो सकती हैं वो बड़ा है तो आदर देंगे बराबर का है तो मैत्री भाव रखेंगे और छोटा है तो स्नेह करेंगे तो हम अपने परिवार के बच्चों के साथ सबसे समान स्नेह करें अपने बड़े सदस्यों के साथ प्रेम से मित्रता से व्यवहार करें और परिवार में जो बड़े हैं उनका आदर करें तो इसलिए धर्म में बहुत बार बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं क्योंकि धर्म में यदि वो बातें न सिखाई जाएं, तो मनुष्य धर्म का पालन ही नहीं कर सकता तो धर्म का पालन सुख देने वाला होता है तो सुख का ये कारण क्या है छोटों के साथ स्नेह है बराबर वालों के साथ मैत्री है आदर है छोट बड़ों के साथ श्रद्धा है सम्मान है आदर है ये व्यवहार यदि होगा तो लोग आपको धार्मिक भी कहेंगे और सुखी भी अनुभव करेंगे जब हम सुखी होते हैं तो हमारी क्रियाएं बड़ी सहज स्वाभाविक और अतिशय अच्छी होती हैं अच्छी लगने वाली होती हैं और जब हम दुखी होते हैं किसी से दूरी रखते हैं किसी के प्रति सद्भाव की कमी होती है तो जो बात मन में होती है वो वाणी पर भी आ जाती है तो हमारे वाणी में भी उसके प्रति आदर नहीं रहता उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं रहता उसमें कमी आ जाती है इसलिए हमारे ऋषियों ने उन चीज़ों को भी हमारी वाणी के द्वारा धर्म का हिस्सा बना दिया अर्थात एक धार्मिक व्यक्ति दूसरों का कैसे आदर करता है दूसरों से कैसे स्नेह करता है दूसरों के प्रति कैसे सद्भाव सौजन्य रखता है ये और व्यवहार में तो स्वाभाविक है कि धर्म का दूसरा अर्थ परोपकार होता है दूसरे की चिंता करना होता है दूसरे के बारे में सोचना होता है तो इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो अतिशय परोपकारी होता है वो उसको दूसरे का सहयोग करके दूसरे का हित करके दूसरे को खिला करके अच्छा मनुष्य जब दूसरे का हित करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो धार्मिक हो जाता है तो इन तीन शब्दों के माध्यम से हमने अपने जीवन पर एक दृष्टिपात किया कि हम धार्मिक होते हैं तो सबसे पहला काम हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव नहीं रहता एक दूसरे के कष्ट के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं हम सोचते हैं कि हम तो असुविधा में रह सकते हैं लेकिन हमारे घर का परिवार का ये सदस्य हमसे अधिक असुविधा पा रहा है इसलिए उसके बारे में सोचना उसके लिए उपाय करना ये हमारा मानसिक धरातल एक होने की पहचान है ऐसे ही उनका उत्साह बढ़ाना उनके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना हाँ उनका वाणी से स, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना उसके लिए उनको कहना सुनना ये भी हमारे यहाँ धार्मिक व्यक्ति के साथ सहज स्वाभाविक है और करना ये तो धर्म के रूप में दिखाई देता है धर्म का अर्थ ही दिखाई देने वाली क्रिया को करना है तो जब हम अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं तो हम धार्मिक होते हैं इसलिए हमारे मन हमारी वाणी और हमारी क्रियाएं एक दिशा में चलने वाली एक तरह से सोचने वाली होनी चाहिए हमारी वाणी में संवाद होना चाहिए संवाद में कभी आवेश नहीं होता संवाद में किसी के प्रति अनादर नहीं होता संवाद में किसी को दुख देने की भावना नहीं होती संवाद में तो जिज्ञासा होती है शंका का समाधान की भी होती है तो इसलिए हम सब जब धार्मिक होते हैं तो संवाद से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और संवाद से अपनी क्रियाओं को दृढ़ बनाते हैं मजबूत करते हैं इसलिए धार्मिक होने के लिए मनुष्यों का एक तरह एक विचारवान होना एक विचार वाला होना और एक तरह के शब्दों का उपयोग करने वाला समान भाव रखने वाला होना और उसके साथ साथ जो भी हम करना चाहते हैं मनुष्य पहले अपने लिए सोचता है लेकिन जब वो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है तो वो अपने परिवेश में जो रहते हैं अपने परिवार में जो रहते हैं समाज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में जब सोचने लगता है तो उसकी धार्मिकता जो है वो मुखर हो जाती है प्रखर हो जाती है स्पष्ट हो जाती है इसलिए इस मंत्र के माध्यम से मनुष्य के धार्मिक होने की जो पहचान है वो बताई गई उस पहचान को इस मंत्र में बताया गया व्याख्यात किया गया कि भाई हम यदि धार्मिक होना चाहते हैं तो हमको एक तरह से सोचना होगा एक तरह से बोलना होगा और एक तरह से करना होगा तो हमारे अंदर जो एकत्व का भाव है उसको इन शब्दों से बताया संगच्छ्वम संवदध्वं संवो मनांसी जानताम ओ शांते दातिरक्ष शांति शांतिरा वह शांति रोषय शांति शांते विश्व